इसे चिड़िया की पांख में गोंद लग जाए और ये तो तिकोनी में फंस जाए यह आसक्ति की गोंद और त्रिगुणमयी दुनिया तिकोनी हो और ये पक्षी जीव ये पक्षी जीव के हृदय में जहां इसकी पंख में है ना इसके अंतकरण में पंख जो है अंतकरण है उसमें उस जहां आसक्ति की गोंद लगी वहां ये त्रिकोण त्रिकोणी त्रिकोण इस सृष्टि में त्रिकोणी सृष्टि में त्रिकोण संघर्ष है इसमें सत्वरज तम भगवान सत्संग सिनेमा है ना? और प्रमाद तीनों आपस में लड़ रहे हैं ये त्रिकोण संघर्ष है प्रमाद सिर पर सवार होना चाहता है है ना दुनिया के तमाशे सिर पर सवार होना चाहते हैं प्रकोट संकट तो काम भोगान निवरत काम मूलक जो भोग है उससे अपने को निवृत्त करना वो जो जक्ष वाली कहानी मैंने आपको सुनाई ना वो महाभारत में है तो पहले हमारे पास एक राम सुमेर सिंह रहते हैं तो उनके मन में बड़ी इच्छा थी ये पास थे उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि कल्याण में हमारा कोई लेखप है पर लिखने का अभ्यास नहीं तो एक दिन मैंने ये कहानी उनको जक्ष वाली उनको लिखवा दी और उनसे कहा कि तुम कल्याण में इसको लिख दो तो लिख दिया वो। लिख दिया तो दो तीन महीने के बाद अमेरिका से एक पत्रिका आई उसका नाम जूनिटी था बोला तो वो कहानी उसमें छपी हुई थी अब वो तो बड़े खुश हुए देखो ना बड़े खुश हुए कि देखो हमारा लेख तो अमेरिका की पत्रिका में छपा है कहानी देखने में कितनी मामूली है कल्याण वालों की नजर तब पड़ी वो बोले कि हमने तो एक महामूली सी कहानी छापी थी लेकिन विदेश में इसका इतना आदर है महाभारत की एक नन्ही सी कहानी थी आजकल तो लोग महाराज सजनी रजनी की कहानी पढ़ते हैं है ना महाभारत की कहानी कौन पढ़े तो दुखम सर्व मनुस्मृत्य काम भोगान्य वर्त नि तो। काम निमित्ता भोग काम भोग हृदय में वासना का तूफान उठने पर जो भोग मिलता है ना वो भोग पहले हमको मंगता बना लेता है कहता हाथ फैलाओ कई लोग हैं हमारे पहले हाथ पकड़ हाथ पकड़ लेते हैं और ऐसे हाथ पकड़ के फैलाते हैं है ना? और उस पर फिर है ना? नहीं एक नया पैसा या दो नया पैसा देला? रख देते हैं वो जबरदस्ती हाथ फैला के हमको एक नए पैसे में है ना? और उस पर हमारा आक्षेप नहीं है वो एक नया पैसा बहुत है। लेकिन वो जो उसके लिए पहले हमको मंगता बना लेते हैं तब देते हैं ना है ना उनके पैसे की मैं बहुत कीमत करता हूं है ना परंतु ये दुनिया तो बाबा मंगता बनाए बिना हमको हमको पहले धरती पर रौस देती है उसके बाद सुख देती है पत्नी पति को पहले गुलाम बना के तब उसको सुख देते हैं पति पत्नी को गुलाम बना के तब उसको सुख देता है है ना? सेठ नौकर को पांव तले रौद के तब उसको तनख्वाह देता है हैं? और सेठ को अपने काबू में करके तब मुनीम उसको रुपया कमवाता है ये पराधीन बना के नौ ये सृष्टि जो है ना, परमार्थी नहीं है दुखम सर्वमनुस्मृत्यो काम भोगान्य निबरते सृष्टि में क्या जड़ता फैली हुई है क्या दुख फैला हुआ है क्या मौत का साम्राज्य है इस बात की ओर ध्यान देकर अपने मन को विषय वासना से शांत करना समझाना बुझाना एक बात इस प्रसंग में आपको सुनाता हूं हम लोगों का हिसाब बड़ा सीधा है मशीन की जरूरत नहीं पड़ती उसमें और जो हिसाब हम लगाते हैं वो हम कलकत्ते में गए ना तो नारायण बैंक में ले गए जो बैंक के डायरेक्टर हैं जो तो नारायण बीमा कंपनी के जो मालिक थे उन दिनों वहां ले गए तो मशीन बताई जिस मशीन में लाखों करोड़ों का अंक हम डालते हैं और जट पट हिसाब लगा के निकल जाता है घंटों जिसका हिसाब लगाना पड़े वो मिनटों में समाप्त होता है तुम्हारा जो हिसाब तो लग सकता है ये जो वैराग्य है इसका हिसाब क्या है इसका हिसाब ये है कि देखो तुम्हारे मन में दुश्मन तब क्रोत और दुश्मन नहीं तब बोले अहिंसा और तुम्हारे मन में थन तब लो और धन नहीं तब संतोष तुम्हारे मन में कामिनी या काम कामिनी या कामी तब तुम्हारे मन में काम और नहीं तो निष्काम ब्रह्मत तुम्हारे मन में कुटुंब है ना भाई भतीजा सब तब तो मोह और भाई भतीजा नहीं सब निर्मोह है ना तो अपने मन को भार बनाना अपने मन पर दुनिया का भार डालना ये दुख है वो तुम्हारा मन मुसाफिर खाना नहीं है कि उसमें दस आने दस जाए है ना तुम्हारा मन सोना चांदी हीरा का बोझ उठाने के लिए वो कोई कुली नहीं है कोई नौकर नहीं है सारा दुख किसी बात का है कि तुम अपने दिल पर से भार तो उतारते ही नहीं हो तो काम भोग अन्य बन ले कह दो तो बाबा अरे ओ मेरे प्यारे मन अब पुलीगिरी करने की जरूरत नहीं है तुमको अब मंगता बनने की जरूरत नहीं है अब दूसरे को सिर पर बैठाने की जरूरत नहीं है अपने मन को निवृत्त करो एक पहलू ये है अब दूसरा पहलू तो देखो ये बात क्या हुई विषय तो का मन में आना राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह जितने दुर्गुण हैं सब विषयों के चिंतन में है और विषयों का चिंतन न हो तो चित्त में शांति है इसी शांति का नाम वैराग्य है इसी शांति का नाम समाधि है इसी शांति का नाम निर्विषयता है इसी का नाम अहिंसा है इसी का नाम सत्य है इसी का नाम स्नेह है इसी का नाम ब्रह्मचर्य है इसी का नाम संतोष है इसी का नाम निष्कामता एक ही है सदगुण एक है चित्त की शांति का नाम सदगुण तो दुनिया में दुर्गुण बहुत और सदगुण एक बोले ये क्या सदरूप जो गुण है ना सदरूपता नाम का जो गुण है वही गुण है संत से एक हो जाओ संत नहीं उसमें बिल्दी मत लगाओ सत्य से एक हो जाओ है ना? संत किसको कहते हैं वो सत्य बहुत से अब बहुत से अभिव्यक्त रूप को संत बोलते हैं सत पद का बहुवचन संत पद है है ना सन संत संता, तो सत में बहुत तो कहां से आया बोले अनुभवी के भेद से जिसने जिसने अपने को सत से एक अनुभव किया वह वह सत हो गया और साथ साथ सत संत है ना नी को कहते हैं जिसने महत से जो एक अनुभव करे सो नहीं हो महंत को संत नहीं बोलते हैं महंत तो है ना महत से महत तत्व हो त्रिगुण का परिणाम जो महत तत्व है ना महद बुद्धि है ना उससे जो एकत्व प्राप्त किया सो महंत है ना? और जो सच परमात्मा से एकत्व प्राप्त किया सो संत नारायण और जो नेति नेति प्रधान सो अवधूत बना नेति नेति प्रधान अवधूनन जिसने किया ना। उसका नाम है अवधूत वो तो एक एक शब्द जरा थोड़ा थोड़ा हाँ जैसे लिपि लिपि कागज में पोतने का नाम है वो लेपन करने का नाम है और लेख ताड़ के पत्र पर जो लोहे के सूजे से अक्षर उभारते हैं ना उसका नाम उल्लेख हुआ और जो पत्थर पर मारते हैं उसका नाम टंकण हुआ तो लेख, लेख टंकण ये सब जैसे अलग अलग होते हैं वैसे वैसे नारायण ये भी अलग अलग होता है संत तो संत बन के बैठ जाओ तो जा अजम सर्वमनुष स्मृत्यो वैराग्य समाधि शांति निर्विषयता निसंकल्पता निर्वृत्तिकता ये सब एक ही चीज का नाम है सद्गुण और उसमें न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है माने न कामी है न कामिनी है न धन है आ, न कुटुंब है न भाई भतीजा है तो इसलिए देखो दुर्गुण रखना भारी है क्योंकि उसमें हजार चीज रखनी पड़ती है वो बोलते हैं दावतों में दावत जब दावत सिराज तो बोले पचास तरह के पकवान बनाए बनाया तब दावत की है ना बोले कि नहीं भाई सिर्फ एक चीज लेके रख दी सामने आम ही खा लो बस ये दावत सिराज है हाँ। सादगी हो चित्त की सादगी चित्त की रंगीनी नहीं, नहीं चित्त की सादगी इसका नाम वैराग्य है अजम सर्वमनुस्मृत्य जातम तु पश्यति बोले देखो एक जन्म ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है ये अजम क्या है तो कल सायकाल की कथा में वहां रासलीला में थोड़ा इशारा किया था करते जो स्वयं पैदा न हो उसको अज कहते हैं और जिससे कोई पैदा न हो उसको अज कहते हैं बना जिसका बाप न हो सो अज और जिसके बेटा न हो तो भी अज न जायते न थे, न थे जिसमें कोई विकार न होए जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अप्रीय विनक्षते ये सट भाव विकार जिसमें न होए सो अज तो ये तो अजम के बाद कुछ पैदा नहीं हुआ हो और आज माने अज के पहले कुछ नहीं था अपूर्वम अनपरम पहले भी कुछ नहीं और पीछे भी कुछ नहीं एक मेवा द्वितीय इसका नाम होता है अज कारण कार्य भाव का सर्वथा निषेध रस्सी में दृश्यमान जो सर्प है उस सर्प का ना बाप है ना बेटा है ए? उस समय जो सांप दिख रहा है रस्सी में उसके कोई बाप है है ना? वो कोबरा है क्या वो गेहूवन है क्या है ना? वो करैथ है क्या वो डोड़ा है क्या किस जाति का है है ना? नोलते हो डुप वो कौन सा सांप है भविष्य पुराण में सांप की सैकड़ों हजारों जातियों का वर्णन है उनका लक्षण दिया हुआ है किसी के सिर पर एक बिंदी होती है किसी के तीन बिंदी होती है किसी के छह बिंदी होती है किसी के शरीर पर लकीर होती है कौन जहरीला होता है कौन नहीं होता है लेकिन आप बताओ वो जो रस्सी में दिख रहा है सांप उसका बाप कौन उसकी उम्र कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी उसका बेटा कौन उसकी पत्नी कौन उसका भाई कौन ना है तो ये जो परब्रह्म परमात्मा में बिल्कुल ठसा खस प्रज्ञान घन कृत प्रज्ञान घन एवं इस प्रज्ञान घन कृत तत्व में है ना? इसका बाप है कि बेटा इसका भाई है कि पत्नी इसका दुश्मन है कि दोस्त आर, अकेला है ना ये जो आज का कैवल्य है इसका स्मरण करो तो बला स्मरण क्या होगा जो स्मरण है निष्ठा को ही स्मरण कर दो तो। सबसे स्मृति तत्र दृढ़ निष्ठा सत्प्रत्य किम नुबिहाय सनताम ये घड़ा है ये कपड़ा है ये मकान है ये आदमी है ये औरत है ना है ना ये है है, है जो है ये क्या सत्य को छोड़ करके कोई प्रत्यय बनता है तो उसमें है सच्चा है और घड़ा कपड़ा आदि जो आकार विकार है न सो कल्पित है घड़ा है कपड़ा है मकान है स्त्री है पुरुष है, है है न उसमे जो है वो सनमात्र बोलते हैं ना तो निष्ठा किस में कर निष्ठा सन्मात्र में करना यही उसकी स्मृति है नाम रूप ये हट जाए इसके लिए भी कोशिश नहीं करना और ये आवे इसके लिए भी कोशिश नहीं करना आवे तो आए जाए तो जाए है ना जरा उदासीन हो बैठना उपेक्षा कर देना अपने सत्स्वरूप में निष्ठा करना अरे ये जो कुछ दिखा रहा दिख रहा है ना नो सत के विपरीत असत देख रहा है तब फिर जातम नहीं वतु पश्य जात की अत्यंत अभाव का दर्शन हो रहा है किसके द्वारा का साक्षी के द्वारा अपने साक्षी स्वरूप में बैठ गए अपने अज ब्रह्म स्वरूप में बैठ गए तो दो विभाग हुआ वैराग्य का दो विभाग हुआ एक निवर्त्य से मन का निवर्तन और एक अपने अधिष्ठान रूप प्रतिष्ठा में मन का स्थापन अब क्या होगा तो कभी इससे करते भी नींद आ जाएगी लय संबोधे चित्तम विक्षिप्तम समय पुनः सकषा बिजानी या प्राप्त बौद्धों ने एक बहुत बढ़िया बात कही है वो कहते हैं कि अपने चित्त को कहीं संसार में जमने मत देना न क्वचित प्रतिष्ठितम चित्तम उत्पादित अभ्याम है न किसको इसको बोलेंगे अनासक्ति होना अनासक्ति हो। रागो पहते ध्यान राग द्वेष का उभान हो गया ध्यान हो गया यही तो ध्यान है ध्यान माने प्रभाव स्वयं स्वयं प्रकाश स्वयं प्रभात यही है मन को फंसाओ मन यही पास है जिसको आज बहुत अच्छा समझ करके फंसाते हो है ना उसमें फिर जो भीतर छिपा हुआ है ना वो निकलेगा और जिसको आज बहुत बुरा समझ करके छोड़ते हो वो कभी बहुत जरूरी मालूम पड़ेगा तो जब लीन होने लगे तो उसको जगा लेना संबोधित बिना संबोधन के बिना जागे आत्मा ज्ञान स्वरूप है ये कैसे मालूम पड़े लय तो जड़ता का सूचक है ज्ञान का सूचक नहीं है तो असल में चित्त का हुआ लय और हमने चित्त का चेतन का लय मान लिया हम सो गए नगाओ अपने आप विक्षिप्तम समय जड़ता से जब एक हुए मूढ़ता से जब एक हुए तब लय हो गए और विक्षिप्तम समय एक पुनः का लय ऑफ चेतन है क्या चेतन है तो क्या कर रहे हैं क्या तो बोले वहाँ आ गई वहाँ आ गई वहाँ आ गई वहाँ मन गया वहां मन गया जिसके अपना घर नहीं होता है वो कैसे अपनी गुजर बसर करे हो न यहां से वहां वहां से वहां बस भटकना विक्षिप्तम समय जब चित्त में विक्षेप हो तब तो उसको शांत कर ले दोनों काम समझा बुझा के करना चाहिए लय संबोधे चित्तम विक्षिप्तम समय पुनः देखो तुम्हारे अस्तित्व को कैसे भी खतरा नहीं है जो अस्तित्व है ना तुम्हारी जो हस्ती है उसको किसी प्रकार भी खतरा नहीं है कोई ऐसी दुनिया में चीज पैदा नहीं हुई कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी हस्ती है ना हस्ती कहो हस्ती कहो ऐसी कोई हस्ती दुनिया में पैदा नहीं हुई जो तुमको क्षत पहुंचा सके तुमको खतरा पहुंचा सके ये छत का खतरा है बोला तुम्हारे लिए खतरा कोई नहीं हो सकता तुम्हारा अस्तित्व अखंड है यही तुम्हारा जीवन है तो जब मन आलस्य प्रमाद निद्रा से ग्रस्त हो, हो तब उसको जगाना और जब इधर उधर दौड़ने लगे तो उसको शांत करना तो सकसायम विजानिया बोले अच्छा दोनों छोड़ दिया आप सिप बैठ गया बोले नहीं अभी एक रंग लगा है वो उसमें कसैलापन हाँ कसैलापन मालूम नहीं पड़ता है कि ये रंग है सकसायम बिजाने और उसका क्या उपाय है उसको पहचानना यही उपाय है उसकी निवृत्ति का उपाय यह है कि उसको जान लेना फिर तो मन राग द्वेश के जो बीज हैं जो संस्कार हैं जो छिपे रहते हैं तो थोड़ी देर तो मालूम हुआ कि अरे हम तो बिल्कुल निर्विकल्प हो गए निर्दोष हो गए एक आदमी को हम जानते हैं वो है ना घंटे दो घंटे तीन घंटे तो खूब नौ रॉय है न उसका चित्र महात्मा की तरह रहता है और फिर दिन भर में घंटे दो घंटे तीन घंटे उसका मन दुरात्मा के तरह रहता है दो तीन घंटे तो ब्रह्मचर्य में उसका मन लगता है और दो तीन घंटे वो की ओर उसका मन जाता है ऐसा है। तो अपने मन को समझना न तो उसको नींद में जाने देना न तो विक्षिप्त होने देना और न तो वासना के बीज संग्रह करने देना समप्राप्तम न चाले जब शाम में आवे मन में शाम में आ जाए एक तो एक महात्मा थे वो तो, तो उनके पास कोई तो वाला लेके जाए चंदन लगाया माला पहनाई फल फूल रखा प्रणाम किया देखो आ कैसा प्रेम है फलफूल लेके आया भाई देखो बड़ी श्रद्धा है तो दूसरा आदमी आया हो ऐसे ही बैठ गया पांव भी नहीं छूए तो एक ने कहा कि महाराज देखो इनकी तो श्रद्धा ही नहीं है बिल्कुल ये तो पांव ही नहीं छूते तो चंदन माला की तो बात छोड़ो बोले अरे बाबू तुम जानते नहीं हो ये हमको विरक्त समझता है ये हमको पहचानता है कि ये विरक्त है इसको चंदन माला है ना इसको फल फूल का ये नहीं चाहिए आप देखो है ना चंदन फल फूल आया तब श्रद्धा देखे मन में आनंद रहा ना है ना और जब नहीं आया तब दिखा कि ये हमको विरक्त के रूप में पहचानता है तो तुम अपने मन को ऐसा बनाओ जो दोनों हालत में ठीक रहे है ना तुम पराधीन होना चाहते हो कि स्वतंत्र ना रहा। तो दोनों में सुखी रहोगे तब तो स्वतंत्र हो और यदि एक में सुखी होने के लिए अपने को बांधोगे तो परपंत हो जाओगे विजानियात तो सम प्राप्तम नचालय जब मन जाके समता में बैठ जाए तो विचलित नहीं करना अब ये प्रसंग आया मन जानबूझ के विषयाभिमुख नहीं करना अब ये आया कि फिर तो बड़ा मजा आता होगा भाई इस बात को वेदांति लोग जो है ना उन्होंने बहुत छिपा के रखा है वो कहते हैं कि जो सुख चाहता है उसको अगर किसी खास हालत में सुख मिलेगा खास दशा में खास अवस्था में तो उस अवस्था से उसका राग हो जाएगा और फिर वो चाहेगा कि दिन रात वही अवस्था बनी रहे तब तो महाराज उसके अंदर फिर बाह्याभिमुख व्यवहार से द्वेश हो जाएगा एक योगी के पास हम लोग गए बड़े एकांत में रहते थे नारायण वो ना? तो एकांत में बैठ के अपना ध्यान करते होंगे समाधि लगाते होंगे कुछ करते होंगे हम लोगों ने तो जाके ठेला ही फेंकना शुरू किया है ना? उनसे पूछा कि महाराज मन का स्वरूप क्या है तो महाराज चार बाग के मत में मन बौद्ध के मत में मन जैन के मत में मऊ न्याय वैसे योग मीमांसा है ना वेदांत वेदांतों में फिर वैष्णवों का अलग शहीदों का अलग शाक्तों का अलग वेदांतियों का अलग कहते कहते सिर पकड़ के बैठ गए हाय हाय हाय हाँ, है ना हमारा मन शांत था हम बैठे थे कितने आनंद में ये आके तुम लोगों ने कहा से दुख डाल दिया हे भगवान है न अब देखो भला है ना वो कहते हैं कि मन शांत रहे तब सुख है और व्यवहार करे तो दुख है ये तो वेदांत की रीति बिल्कुल नहीं है मन तो है ना मन जिससे व्यवहार करता है उसमें अपनी ओर से सुख डाल के व्यवहार करता है ये देखो आप नाटक देखते हैं ना नाटक तो नाटक में एक वियोग का पार्क करता है और एक मरने का पार्ट करता है और एक लड़ाई का पार्ट करता है तो आपके मन में सुख डालता है अरे आप ही उसमें सुख डाल के सुख लेते हैं आ, ये ये बात आप नाटक की समझ लेना सामाजिक के मन में सुख का उदय होता है दर्शक के मन में सुख का उदय होता है वो पट्टे तो मरते हैं रोते हैं गाते हैं ना रहे। है। तो, सुख का उदय अभिनेता के मन में नहीं होता सुख का उदय दर्शक के मन में होता है अच्छा आप चित्र देखे हम लोग एक चित्रशाला में गए मैसूर में बहुत बढ़िया चित्रशाला उसका नाम ही चित्रशाला था एक श्रृंगार रस का चित्र देखा वाह वाह वाह क्या कला है है ना शांत रस का चित्र देखा वाह सुंदर हास्य रस का चित्र देखा हंसते हंसते लोटपोट हो गए है ना रौद्र रस का चित्र देखा भयानक का देखा विभक्त देखा करुण रस का जब चित्र देखा तो वहां से जर्झर जर हाँसू गिरने लगे है ना नरे इतनी करुणा अब हम व दुखी हुए कि सुखी हुए जब निकले महाराज चित्रशाला से तो वो तारीफ करें कि भाई मजा आ गया आज बना आज तो मजा आ गया आनंद आ गया रो के निकले थे बला हमको याद नहीं है वो सिनेमा में वो चित्र कब आया था भरत मिलाप शायद उसका नाम था या राम राज्य होगा या भरत मिलाप होगा किसी ने हमको दिखाया था बहुत भरत की बात तो हुई हो है ना यहां तो बहुत वर्षों में देखा ही नहीं है ना अब उसमें महाराज सीता जी का पुनर्वासन हो गया था और रामचंद्र लंबी सांस लें और पेट कभी उनका पीठ से लगे और कभी बाहर निकले और मुंह कभी चढ़े कभी उतरे ऐसा बढ़िया अभिनय था देखिए आंख में आंसू आ गए और निकल के हम लोगों ने क्या कहा भाई बहुत बढ़िया क्षेत्र बनाया है आज तो बड़ा मजा आया बड़ा आनंद है ना ये संसार जो है ना ना नारायण वेदांती के लिए है ना जोगी के लिए जब उसकी आंख बंद हो तब सुख है और ज्ञानी के लिए आंख बंद हो तब भी सुख और खुली हो तब भी सुख है नीभत्स रस का अभिनय हो रहा हो तब भी सुख और श्रृंगार और करुणा रस का अभिनय हो रहा हो तब भी सुख है? रहेगा तो जब आदमी सुख का लोभी हो जाता है ना तो वो व्यक्ति निष्ठ हो जाता है बोला क्योंकि रागाकार वृत्ति तो एक अंतकरण में रहेगी और रागाकार वृत्ति जब एक अंतकरण में रहेगी तब वो रागी हो जाएगा इसलिए जो सुख का लोभी है वो दूसरों की हिंसा करके भी सुखी होगा है ना अब बाबा तो जी ध्यान कर रहे हैं और है ना आ गया मतलब भाग जाए यहां से वो गाड़ी देना शुरू किया महाराज झाँक लाल लाल हो गई क्यों कतू तूने हमारे ध्यान में बाधा डाल दी आ, तो न स्वादे सुखम तत्र किसी देश में किसी काल में किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से है ना किसी अवस्था से मन की किसी भी नीयावस्था से आ, तुर, तुर्ज, तुर्ज्यातीत अवस्था से नारायण अवस्था से और तुरीतीत अवस्था से भी ये सोचना कि ये हमारी श्रीमती जी हमको सुख देने वाली हैं है ना नियात अवस्था, अवस्था नारायण है, है नो ना? गृह धर्म होगा वो फिर वो रूठेंगे तब तो मनाना पड़ेगा है ना कल गीत गोविंद पढ़ने लगा नारायण दे पद पल्लव मुदारम नारायण है मम ना सिरसी मंडनम मंडनम दे पल्लव मुदारम ना क्यों हमारे श्रीकृष्ण कहते हैं राधिका रानी से हमारे सिर पर अपना पांव रखते नारा वही अब तो रोना पड़ेगा क्यों रोना पड़ेगा क्या तुमने एक वस्तु में एक व्यक्ति में है ना एक स्थान में एक काल में एक वृत्ति में एक अवस्था में एक स्थिति में अपना सुख डाल के उसके साथ राग कर लिया तो समत्व तो कहाँ रहेगा दूसरे से दूसरे से द्वेष करना पड़ेगा तो तब न स्वादयेत सुखम तर निग प्रभावित निश्चलम निश्चर चित्तम एकी पूर्जात प्रयत्नता अच्छा अब नारायण विश्व दृश्युल्यम सर्गत पश्योदूत युते सर्वोदे ओस्वादे सुखम त्र नि प्रजा भवे निश्चल निश्चिति एकी एकीकु प्रयत्नत यदा न लीयते अनिंगन निक्षिप्युन हलिंगनमारपन्नम ब्रम्मत तदा निष्पन्नम ब्रम्म त जिज्ञासु जब महापुरुष के पास आता है तो उसके मन में आने का प्रयोजन ये होता है कि हमारे दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो और परमानंद परम सुख की प्राप्ति हो असल में जिसको दुख का अनुभव नहीं है उसको सुख का अनुभव भी नहीं हो सकता जिसको प्रपंच में व्यवहार में पहले दुख का अनुभव हो लेता है वो उसके विरुद्ध सुख का अनुभव करने के लिए इच्छावान होता है प्रयत्नशील होता है और जिसको दुख का अनुभव होगा ही नहीं तो उसके मन में सुख अनुभव की इच्छा भी नहीं होगी प्रयत्न भी नहीं होगा तो ये संसार में जो दुखानुभूति और सुखानुभूति है वो परस्पर विरुद्ध है तो कहो कि केवल सुखानुभूति सुखानुभूति होए, तो दुख के बिना उसका पता ही नहीं चलेगा और केवल दुखानुभूति ही दुखानुभूति होए, तो उसमें तारतम्य भी नहीं होगा कमी बेसी भी नहीं होगी और वो मिटेगा भी नहीं मिटाने की इच्छा भी नहीं होगी प्रयत्न भी नहीं होगा आनंद तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें आनंद ही आनंद का अनुभव होता है क्योंकि दुख देने वाली जितनी वस्तुएं हैं वो छूट जाते हैं कब विषय का भान नहीं हो रहा है वृत्तियां उठ नहीं रही हैं है ना उनमें कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है शा, शा, शा. तो केवल दृष्टापने का अनुभव केवल शांति का अनुभव और केवल आनंद का अनुभव और फिर तीनों की एकता का अनुभव ये कहते हैं कि ये सारे अनुभव जो तुमको हुए ये सब जात अनुभव हैं समाधि में केवल सत्ता में स्थित हो गए या विवेक होने से केवल दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो गए है? या वासनाएं शांत तो हो जाने से निर्वासनिक आनंद में बैठ गए या इन तीनों का जो एक रूप है ऐक के जहां तीनों का है उस बीज, बीज दशा में अव्याकृत दशा में बैठ गए ये तीनों जात दशा है और अजात जो है वो इनसे न्यारा है ये समझाता बोले तो एक ही साथ ये किसी को अनुभव कैसे हो कि मैं ब्रह्म हूं और मैं सुखी हूं मैं ब्रह्म हूं मैं सुखी हूं ये अनुभव दोनों एक साथ कैसे हो और यदि स्थिति के बारे में ये ख्याल हो गया कि ये सुख है तो उसमें राग हो जाएगा यहां तक कि आत्मा सुख स्वरूप है अगर ये बात भी बुद्धि में बैठ जावे तो वृत्ति को आत्मा से राग होगा आत्मरागिनी वृत्ति होगी और जब अनात्माकार होगी तब दुख की सृष्टि हो जाएगी तो एक ने उत्तर दिया कि जैसे खूब गर्मी बाहर पड़ रही हो और गंगा जी में घुस जाए छाती भर पानी में चले गए तो छाती भर पानी में तो ठंडक का अनुभव हो रहा और ऊपर गर्मी मालूम पड़ रही तो वहाँ गर्मी और ठंडक दोनों एक ही साथ अनुभव में आते हैं अथवा यू कहो की बद्रीनाथ गए खूब ठंडक का अनुभव हो रहा वहाँ सप्त कुंड में गरम कुंड में पानी के उतर गए छाती भर पानी में चले गए तो अब नीचे तो ठंड नहीं लगती है लेकिन ऊपर सिर में ठंड लग रही है एं? ऐसे नारायण ये सुख दुख का जो अनुभव है नारायण ये युग पर एक साथ ही आत्मदेव को दुख का और सुख का दोनों का साक्षात्कार हो रहा है शांति का भी और विक्षेप का भी है ना? और जड़ता का भी और चेतनता का भी और आनंद का भी दुख का भी दोनों का साक्षात्कार हो रहा है तब बोले फिर भी असत को छोड़ के सत में, जड़ को छोड़ के चेतन में दुख को छोड़ के आनंद में राग होगा क्योंकि द्वैध स्थिति हो गई ना द्विधा स्थिति हो गई ये दुख है ये सुख है ये जड़ है ये चेतन है बोले ये बीजावस्था का इसमें बड़ा सुख है संप्रज्ञा समाधि शांत यहां भी दुख है दुख का बीज है क्योंकि उठने के बाद दुख का अनुभव होगा तो महात्मा बोले कि भाई ऐसे नहीं ऐसे बोले कैसे बोले कि जैसे आप नाटक देखते हैं ना एक पर्दा है सिनेमा देखते हैं एक पर्दा है और पर्दे पर तस्वीरें उभरती हैं उनको लोग देखते हैं अब आप ये कल्पना करो कि आप खुद ही तो पर्दा हो और खुद ही तस्वीर हो और पर्दे के रूप में रहकर आप तस्वीर को देख रहे हो आप स्वयं चैतन्य अधिष्ठान हो जड़ अधिष्ठान नहीं हो सत्ता अधिष्ठान नहीं है ना सत सत अधिष्ठान हो चित अधिष्ठान हो आनंद अधिष्ठान हो तो स्वयं तो आप संपूर्ण जगत के अधिष्ठान हो समझो वो पर्दा हो जिस पर ये प्रपंच की तस्वीर दिख रही है और आप ही देखने वाले और आप ही प्रपंच की तस्वीर के रूप में देखने वाले हैं। दुख के रूप में कभी जैसे कोई अपने करता होए कभी आंसू आए कि नहीं हमको ये विद्या मालूम है हम फिर करें थोड़ी घुमा दे टपाटप आंसू गिरने लगेंगे और मन में खुशी होती है क्या कर देखो कैसा आंसू गिराया उस समय मन में खुशी होती है और हमने ये प्रभु दत्त जी से ये विद्या सीखी थी बोला इस विद्या के गुरु हमारे वही है बोला <laughs> प्रभु दत्त जी ब्रह्मचारी से है ना उनके पास एक कोई तो तेरह महीना रहने का काम पड़ा जूसी में मैं भागवत की कथा सुनाता था वो सुनते थे तो वो लिखते भी जाएं हंसने की बात लिखें और आँख से आंसू गिरे तो मैंने कहा ये क्या है बोले ये कला है अच्छा आओ हम सिखाते हैं तुमको है ना तो कैसे आख कर देने से आंसू गिरने लगते हैं और बात हंसी के लिखते रहे है न वो तो कीर्तन करते हैं ना कीर्तन करते हैं तो टपाटप आंसू गिरते हैं तो मैंने पूछा कि आपको दुख होता है कि सुख होता है क्या होता है बोले कुछ नहीं होता ये तो लोगों को आंसू आवे इसके लिए हम आंसू गिराते हैं है ना हमारे आंसू देख करके लोगों के आंसू आने लग जाएं इसके लिए आंसू निकालते हैं तो, <laughs> <laughs> हैं। तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है जी ये जो एक रस निर्विकार अधिष्ठान तत्व तो है ना वो तो ज्यों का त्यों ये नहीं कि उस अधिष्ठान में कोई तस्वीरों को देखने वाला दूसरा है वहां दर्शक दूसरा नहीं है वहां अधिष्ठान भी दूसरा नहीं है वहाँ दृश्य भी दूसरा नहीं है है ना स्वयं ही स्वयं को है ना जब दुख रूप में देखेंगे है न तो उस दुख को देखने का मजा आएगा हो स्वयं स्वयं को जब दुख के रूप में देखेंगे है ना? तो देख दुख रूप में देख कैसा दुख का अभिनय किया आ हा ऐसा मरने का अभिनय कोई क्या करेगा महाराज बिल्कुल आंख उलट गई और सांस बंद हो गई और शरीर जड़ हो गया हमने क्या अनुभव अभिनय किया मरने का अभिनय किया है ना? और उठ के महाराज वो खुश होता है लोगों से पूछता है बोलो देखो हमने कैसा बढ़िया अनिभिनय किया है न क्या अच्छा पार्क किया तो ये जो ब्रह्म तत्व का जो पार्क है ना नारायण ये निष्कल की कला है हो है ना? ये निष्कल की कला है ये निर्गुण के गुण हैं, नास्वादयित सुखम तत्र ये जो उसकी कलाबाजी है नास्वादहित सुखम तत्र निगत प्रज्ञा अवैध है निष्कल की कलाबाजी में सुख मत लेना है ना? उस कलाकार को उस कला के अधिष्ठान को पहचानना कितना बड़ा है वो कलाकार संगह प्रज्ञा भवित उसमें उसकी एक कला में आ सकती नहीं करना वो एक कला है आनंद भी ना, आनंद की वर्षा भी एक कला है ज्ञान की वर्षा भी एक कला है समाधि की वर्षा भी एक कला है ऐश्वर्य भी जिससे सृष्टि स्थिति और प्रलय अनंत कोटि ब्रह्मांडों की होती है वो एक कला है और निष्कल की कला है आश्चर्य तो ये कि ये ऐश्वर्य ईश्वरता भी, भी एक कला है माया भी एक कला है असंगता भी एक कला है आनंद भी एक कला है ज्ञान भी एक कला है समाधि भी एक कला है और ये सब सब कलाएं निष्कल की कला है कला में भी वो निष्कल है और निष्कल रहता हुआ भी कलावान है नारायण देखो हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि जैसे कोई किसी की प्रशंसा करे तो ये मत मान लेना कि जिसकी प्रशंसा की गई उसमें ये सारे गुण हैं है, है तब क्या मानना कि ये प्रशंसा करने वाले का हृदय इतना उदार है है ना कि अपने में ईश्वरता की स्थापना न करके दूसरे में ईश्वरता की स्थापना कर रहा है है ना स्वयं आनंद रूप दूसरे से आनंद लेने जा रहा है एक महात्मा कहते हैं कि ऊंचे सिंहासन पर बैठ के ये मत समझ ले तो मैं हूं। तब क्या समझ कि जिन लोगों ने किसी एक को ऊपर बैठाया है और खुद नीचे बैठे हैं, उनका हृदय कितना बड़ा है वी कितने उदार उनकी उदारता तो बिल्कुल ये ये इसका सिद्धांत है तो देखो निर्गुण भगवान का वर्णन करते है न अगर निर्गुण भगवान के मन होता हो और लोग उसके गुणों का वर्णन करने लगते हैं। उसने ये सृष्टि बनाई और ये स्थिति की और ये प्रलय किया वो तो उसके पास हाथ नहीं है कि किसी की जवान बंद कर दे पकड़ के मुंह पकड़ ले ऐ बोलना नहीं झूठी बात मत बोलना <laughs> अगर निर्गुण ब्रह्म के पास हाथ होता है ना और लोग कहने लगते कि इसने सृष्टि पैदा की इसने स्थापना की और इसने प्रलय किया और इसने ये किया और उसने वो किया तो जवान ही बंद करता आगे तुम क्यों झूठ बोल रहे हो है ना? ना है ना लेकिन वो तो बंद नहीं कर सकता क्यों क्यों जैसे जैसे लोग कहते जाते हैं ना वैसे ही वैसा हो अपने को देखता जाता है तो इसका हमको अनुभव बड़ा विचित्र एक हुआ जब हम भाग के घर से हरिद्वार गए तो किसी मंडलेश्वर के स्थान में ठहरे तो वहां ये नियम था कि जो मंडलेश्वर के आश्रम में रहे वो शाम को पुष्पांजलि में जरूर शामिल होए है तो हाथ में पुष्पांजलि लेके खड़े होके शंकराचार्य शंकराचार्यम केशवम बाधरायणम वो सब और नमो भयं वैश्रवणाए कुर है समय कामान काम कामाय मुझ रोज हाथ जोड़ के बोलना पड़े महिमन स्तुति पढ़नी पड़े तो हमने सोचा कि ये लोग जो स्तुति करते हैं वो तो भक्त हैं बिचारे शिष्य हैं, है उनके हृदय का तो निर्माण होता है ये महात्मा को कैसा लगता होगा तो उस समय ये बात सूझी कि ये जब लोग कहते होंगे ना कि तुम्हें वो माता के पिता तुम्हें व तब इनकी अहंग्रह उपासना होती होगी कि मैं ब्रह्म <laughs> <laughs> दूसरे लोग कहते होंगे तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें वो और ये अपने को मानते होंगे कि हमें वो माता हमें वो पिता हमें वो सका तो ऐसे ये सोचते होंगे तो इनकी हंग्रह उपासना होती होगी है ना समय कामान काम काम आय कामेश्वर हो वही श्रवण हो दादा दो ना तो ये तो मैं कभी नहीं बोलता था मेरे मन में ग्लानी हो जाती थी कि समय काम काम है, है ना वो कामेश्वर हमारी कामनाओं को पूरी करता ये मैं नहीं बोलता था उस समय ग्लानी होती थी कि ये क्या कामना नारायण ये ना, क्या कामना पूरी करता है कोई ना कामना मिटाना जो है वो परमार्थ का साधन है कामना को पूरी करना ये कोई परमार्थ का साधन नहीं है उस समय ऐसे ही मन में था देखो अब ये बात अपने मन में नहीं है अपने मन में ये बात है कामना पूरी करना भी साधन है और कामना मिटाना भी साधन है है ना अच्छा और परमात्मा स्वयं काम है है ना और काम भी परमात्मा है अध्यस्थ और अधिष्ठान में कोई भेद नहीं होता तो प्रज्ञा भवे परमात्मा जिस रूप में प्रकट